देवी भागवत पांचवा सुमेधा के द्वारा देवी महिमा का वर्णन राजा ने ने कहा महामते जिन दुराचारी एवं प्रचंड पुत्रों तुम्हें घर से बाहर कर दिया है उन्हें देखकर अब तुमको कौन सा सुख प्राप्त होगा दुख देने वाले सुहित की अपेक्षा शत्रु को उत्तम माना जाता है अतः मन को स्थिर करके तुम मेरे साथ आनंद करो वैश्य ने कहा राजन असीम दुख से संतप्त मेरा मन किसी प्रकार भी स्थिर नहीं हो रहा है क्योंकि दुराचारी भी बड़ी कठिनता से जिसका त्याग करते हैं उस कुटुंब की चिंता मुझे सदा रही है राजा ने कहा राज्य संबंधी मानसिक दुख के कारण मैं भी दुखी हूँ ये मुनिजी बड़े शांत स्वरूप हैं अब हम दोनों व्यक्ति इन्हीं से इस शोक नाश की औसत पूछें स जी कहते हैं इस प्रकार विचार करके राजा सुरथ और समाधि वैश्य दोनों अत्यंत नम्र होकर शोक का कारण पूछने के लिए सुमेधा मुनि के पास गए उस समय वे परम आदरणीय ऋषि आसन लगाकर शांत बैठे थे राजा ने सामने जाकर मस्तक झुकाया और शांतिपूर्वक बैठकर कहना आरंभ किया राजा सुरथ ने कहा मुनिवर अभी इन वैश्य से मन में मेरी मित्रता हो गई है स्त्री और पुत्रों के द्वारा ये घर से निकाल दिए गए हैं संयोगवश मुझ से इनकी भेंट हो गई कुटुंब से अलग होने के कारण इनके मन में अपार दुख हो रहा है इन्हें किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही है इस समय यही स्थिति मेरी भी है महामते राज्य मेरे हाथ में नहीं है मैं दुख से शोकातुर होता रहता हूँ व्यर्थ की चिंता मेरे हृदय से बाहर नहीं निकल पाती सोचता रहता हूँ अब मेरे खोड़े दुर्बल हो गए होंगे हाथियों पर शत्रुओं का अधिकार हो गया होगा मेरी अनुपस्थिति में सेवकगण कष्ट से समय व्यतीत करते होंगे क्षण मात्र में शत्रुओं द्वारा मेरा सारा कोष भंडार नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा इस प्रकार की चिंता से चिंतित रहने के कारण मुझे रात में सुख की नींद नहीं आ रही है मैं जानता हूँ यह संपूर्ण संसार स्वप्न की भांति मिथ्या है प्रभो इस विषय की पूर्ण जानकारी होने पर भी निरंतर संसार में चक्कर काटने वाला मेरा मन स्थिर नहीं हो पाता मैं कौन घोड़े कौन हाथी कौन और ये बंध बांधव कौन पुत्र कौन और मित्र कौन जिनका दुख मेरे हृदय को संतप्त कर रहा है जानता हूँ यह बिल्कुल भ्रम है फिर भी मेरे मन से संबंध रखने वाला मोह दूर नहीं हो पाता इसमें कौन सा ऐसा कारण है स्वामी आपको सभी बातें विदित है संपूर्ण संदेहों का निवारण करने की आप में योग्यता है दयानिधे अब मेरे तथा इन वैश्य के मुंह का कारण बताने की आप कृपा करें